पुराण रुद्र संहिता सृष्टि का वर्णन तदनंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले मुने हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्रीहरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया साथ भगवान विष्णु भी वहां सदा शिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठध धाम में जा पहुंचे और सदा वहीं रहने लगे मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला इससे वहाँ एक अंड अंड हुआ, हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। या विराट आकार वाला जल रूप ही था। उसमें न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ। और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा था वह समय पूर्ण होने पर भगवान हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे पूर्वक बोले श्री विष्णु ने कहा ब्रह्मण तुम वर मांगो मैं प्रसन्न हूँ मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ ब्रह्मा बोले अर्थात मैंने कहा महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है विष्णु आपको नमस्कार है आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूं उसे दीजिए प्रभो यह विराट रूप चौबीस तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है जड़ीभूत दिखाई देता है हरे इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहां प्रकट हुए हैं अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाइए मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों लेत्र और सहस्त्रों पैर से, उन्होंने भूमि को सब ओर से घेरकर उस अंड को व्याप्त कर लिया मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया तब वह चौबीस तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया पाताल से लेकर सत्य लोग तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ साक्षात श्रीहरी ही वे होने से ही वे प्रभु वैराज पुरुष कहलाए पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है देवर से संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश इन दो धामों का यहां कभी नाश नहीं होता मुन श्रेष्ठ मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूं, तथा महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है बेटा जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ जिसे अविद्यापंचक अथवा पंच परवा अविद्या कहते हैं तदनंतर प्रसन्न होकर शंभ की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं यह पहला सर्ग है उसे देखकर कर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है यह जानकर शिष्ट की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ जो दुख से भरा हुआ है उसका नाम है तिरक स्रोता पशु पक्षी आदि तिरक स्रोता कहलाते हैं वायु की भांति तिरछा चलने के कारण ये तिरयक अथवा तिरय श्रोता कहे गए हैं वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः शिष्ट का चिंतन करने लगा तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक स्वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ जिसे ऊर्ज श्रोता कहते हैं यह देव देवसर्ग के नाम से विख्यात हुआ देव देवसवर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य स्वर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ जिसे अर्वाक्ष स्रोता कहा गया है इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं तन्दंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई इस प्रकार मैंने पांच तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया